महाभारत शांति पर्व ठट चुप्पाधिक दिविश्तमोध्याय परमात्मा की श्रेष्ठता उसके दर्शन का उपाय तथा इस ज्ञान में उपदेश के पात्र का निर्णय व्यासुवाच प्रकृत्यास्तु विकाराज क्षेत्रीत न चैनम ते प्रजानते सू जानति तान जी कहते हैं बेटा देह इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं वे क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के ही आधार पर स्थित रहते हैं वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते परंतु तो क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है तयश्च कार्य मन षष्ठर्द्रिय सुधान तैर्य संयंताम दृ परम वाजभि जैसे चतुरसारथी अपने वश में किए हुए बलवान और उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है उसी प्रकार यहां क्षेत्रज्ञ भी अपने वश में किए हुए बाण सहित इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है इंद्रिए परे हर्था हर्थेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान पर इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय बलवान है विषयों से मन बलवान है मन से बुद्धि बलवान है और बुद्धि से जीवात्मा बलवान है मत परम कि तो साका पर गति जीवात्मा से बलवान है अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति और अव्यक्त से बलवान और श्रेष्ठ है अमृत स्वरूप परमात्मा उस परमात्मा से भड़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है वही श्रेष्ठता की चरम सीमा और परम गति है एवं सर्वेश भूतेश गूढ़ोत्मा प्रकाश ते देश बुद्धिया सूक्ष्म दर्श इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर उनके हृदय गुफा में छिपा हुआ वह परमात्मा इंद्रियों द्वारा प्रकाश में नहीं आता सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपने सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा उनका दर्शन करते हैं अंतरात्म संलिष्ठां मेह दया इंद्रियांद्रियार्थ बहुचि अचिंत ध्याम् विद्या संपादित मन अनेर प्रशंता मृत पदम योगी बुद्धि के द्वारा मन सहित इंद्रों और उनके विषयों को अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के चिंतनी विषय का चिंतन न करता हुआ जब विवेक द्वारा विशुद्ध किए हुए मन को ध्यान के द्वारा सब ओर से पूर्णतः उपरत करके अपने को कुछ भी करने में असमर्थ बना लेता है अर्थात सर्वथा कर्तापन के अभिमान से शून्य हो जाता है तब उसका मन अभिचल परम शांति सम्पन्न हो जाता है और वह अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है इंद्रिया चलित स्मृति आत्म संप्रदा मृतो मृत्युम् स्मृति जिसका मन संपूर्ण इंद्रियों के वश में होता है वह मनुष्य विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रु के हाथों में सौंप मृत्यु का कष्ट भोगता है आहत्य सर्वसकलान सत्तम सत्व चितवेश ततः कालंजरो भवें अतः सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सूक्ष्म बुद्धि में लीन करे इस प्रकार बुद्धि में चित्त का लेकर के वह काल पर विजय पा जाता है चित्त प्रसाद नथिर्जहाशुशुभम प्रसन्नात्मात्में स्थित्वा सुखम अत्यंत चित्त की पूर्ण प्रसिद्धि से संपन्न हुआ यत्नशील योगी इस जगत में शुभ और अशुभ को त्याग देता है और प्रसन्न चित्त एवं आत्मनिष्ठ होकर अक्षय सुख का उपभोग करता है लक्षणम तो प्रसादस्य से यथा स्वप्ने सुखम सफेद निवाहते वा यथा दीपो दिव्यमो न कंपते मनुष्य नींद के समय जैसे सुख से सोता है सुसुप्त के सुख का अनुभव करता है अथवा जैसे वायु रहित स्थान में जलता हुआ दीपक कंपित नहीं होता एक तार जला करता है उसी प्रकार मन कभी चंचल न हो यह उसके प्रसाद का अर्थात परम शुद्धि लक्षण है एवं पूर्वापरि काली नमात्मि लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यत्मा न महात्मि जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले और पिछले पहरों में उपर्युक्त प्रकार से आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है वही अपने अंतकरण में परमात्मा का दर्शन करता है रहस्यम सर्वेदा अनेतेह्यम बेटा मैंने जो यह यह दिया है है परमात्मा का का ज्ञान कराने वाला शास्त्र यही संपूर्ण वेदों का रहस्य है केवल अनुमान या आगम से इसका ज्ञान नहीं होता अनुभव से ही यह ठीक ठीक समझ में आता है धर्माख्याण सुवेश सत्याख्या दशेद अमृतरात मुदृतम धर्म और सत्य के जितने भी आख्यान है उन सब का यह सारभूत धन है ऋग्वेद की दस हजार ऋचाओं का मंथन करके यह अमृत में सार तत्व निकाला गया है नवनीतम यथा द ली नौनीतम य का तथा विदुषा ज्ञानम पुत्र हेतु तो समुद्रित बेटा मनुष्य जैसे दही से मक्खन निकालते हैं और काठ से आग प्रकट करते हैं उसी प्रकार मैंने भी विद्वानों के लिए ज्ञानजनक यह मोक्ष शास्त्र शास्त्रों को मतकर निकाला है स्नातकानादम शास्त्रम वात्यम पुत्राशासनम तदिद न प्रशाताय नादि बेटा मृदारी स्नातकों को ही तुम इस मोक्ष शास्त्र का उपदेश करना जिसका मन शांत नहीं है जिसकी इंद्रिया में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए न वेद विधसेवाच्यम तथा न अनुगताय चम न सूयकाय निजे न तर्क शास्त्र दग्धाय तथे पिशुनाय चम जो वेद का विद्वान न हो अनुगत भक्त न हो दो दृष्टि से रहित न हो सरल स्वभाव का न हो और आज्ञाकारी न हो तथा तर्कशास्त्र के आरोचना करते करते जिसका हृदय दग्धरस शून्य हो गया हो और जो दूसरों की चुगली खाता हो ऐसे लोगों को इस ज्ञान का उपदेश देना उचित नहीं है श्लाघन श्लाघन आय प्रशाताय तपस्वी रे इद प्रया पुत्रा शिष्याय अनुगतायर्म वक्तव्यु कथं जो तत्व ज्ञान की अभिलाषा रखने वाला स्पृहणी गुणों से युक्त चित्त तपस्वी एवं अनुगत शिष्य हो अथवा इन्हीं गुणों से युक्त प्रिय पुत्र हो उसी को इस गुण रहस्यमय धर्म का उपदेश देना चाहिए दूसरे किसी को किसी प्रकार भी नहीं यद्यप्य महिम दबा रत्न पूर्णाम इदमे तथ श्रेय मंदे तत्वी यदि कोई मनुष्य रत्नों से भरी हुई यह संपूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी तत्वेदता पुरुष यही समझे कि सारे धन की अपेक्षा यह ज्ञान ही श्रेष्ठ है अतो गोह्यतरा तद्यात्मति यनमहर्षि वेदां ते सूचगते तत्ते हम सम्रभाख्या ये प्रेक्षति बेटा तुम मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो उसके अनुसार मैं इससे भी गुड़तर अर्थ वाले अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश करूंगा जैसे महर्षियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है और जिसका वेदांत शास्त्र उपनिषदों में ज्ञान किया गया है ये मनसी वर्तते परम यहां तब संशय क्वचे श्रूयताम हम तवाग्र पुत्र किंजि कथया पुनः पुत्र तुम्हारे मन में जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती हो तथा जिसके विषय में तुम्हें कहीं संशय हो रहा हो उसे पूछो और उसके उत्तर में मैं जो कुछ तुम्हारे सामने कहूँ उसे सुनो बोलो मैं फिर तुम्हें किस विषय का उपदेश करूँ ये महाभारत शांति परमढ़ मोक्ष धर्म पर बढ़ी सुकानुप्रश्न सट चुप्त अधिक इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषय दो अध्याय पूरा हुआ